गीता तत्वचितन चालीसवा प्रवचन तस्य प्रज्ञा गीता अध्याय दो श्लोक चौवन से अंठावन अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञ का समाधिस्थस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किसी व्रजेत कि अर्जुन ने पूछा हे केशव समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष किस प्रकार बातें करता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है अर्जुन के जिज्ञासा अर्जुन ने श्रीकृष्ण से अनामय पद का वर्णन सुना यह भी सुना कि बुद्धियुक्त फलत्यागी मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन को काटकर मुक्त हो जाता है उसने यह भी जाना कि जब बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाती है तब व्यक्ति पूर्णतः निरपेक्ष हो जाता है बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसको वैराग्य निष्ठा को नहीं डिगा पाता और वह बुद्धि की निश्चलता एवं अचलता को प्राप्त कर योग में स्थित हो जाता है उसे बड़ा कुतूहल हुआ कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार का होता होगा अर्जुन ने पहले अपने को ज्ञानी समझ लिया था उसके अंतकरण में कौरवों के लिए करुणा उपजी थी और वह युद्ध जैसे घोर हिंसक कर्म से विरक्ति का अनुभव करने लगा था पर भगवान ने उसे अज्ञानी कह दिया था कहा था प्रज्ञा भाषा से भास से ज्ञानियों के समान तो बात करता है पर आचरण आचरणियों का सा है तो अर्जुन अब यह देखना चाहता है कि ज्ञानियों का आचरण कैसा होता है उसने श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञा के आभ्यांतर और बाह्य दोनों प्रकार के लक्षण पूछ लिए व्यक्ति यदि अपनी स्थित प्रज्ञता को कठौती पर कसना चाहे तो वह आभ्यंतर लक्षणों की आवश्यकता अनुभव करेगा और यदि दूसरे के स्थित प्रज्ञता को परखना चाहे तो उसे बाह्य लक्षणों को जानना होगा इस प्रकार बाह्य और आभ्यंतर दोनों लक्षणों के परिज्ञान से साधक अपने और दूसरे के ज्ञान की परीक्षा कर सकेगा एवं अपनी कमी दूर कर सकेगा इसकी दूसरी व्याख्या यह भी की जाती है कि स्थित प्रज्ञा पुरुष जब समाधिस्थ हो अर्थात पूरी तरह ध्यान में निमग्न हो तब उसके क्या लक्षण होते हैं और जब समाधि छोड़कर वह अुत्थान की दशा में व्यवहार की ओर झुका हुआ होता है तब क्या लक्षण होते हैं उसकी बोलना बैठना चलना आदि बाह्य क्रियाएं कैसी होती हैं वह लोगों में किस प्रकार व्यवहार करता दिखाई देता है सिद्ध के लक्षण साधक के लिए साधन शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में लिखते हैं सर्वत्र कृतार्थ सर्वी आध्यात्मशास्त्रेतालक्षण यानीता साधना उपदिश्य यत्न साध्य साध्यवादी यत्न साध्या साधना लक्षण चलती अर्था आध्यात्मशास्त्र में सभी जगह कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण होते हैं वे ही यत्न द्वारा साध्य होने के कारण दूसरों के लिए साधन रूप से उपदिष्ट होते हैं जो यत्न साध्य साधन होते हैं वे ही सिद्ध पुरुष के स्वाभाविक लक्षण होते हैं इस दृष्टि से अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के जो लक्षण पूछे वह इसीलिए कि वे लक्षण साधकों के लिए साधन स्वरूप बनकर उनका मार्गदर्शन करेंगे सिद्ध पुरुषों के लक्षण हमारे लिए लक्ष्य होते हैं और हम उनके प्रकाश में अपने साधनात्मक जीवन का गठन करते हैं अपने आप को उनके समान बनाने का प्रयत्न करते हैं